सबसे पहले चारवाक मोक्ष अलग अलग मत में विचार करते हैं चारवाक मध्यात्म वाली चारवाक के मुद्दे मोक्ष सीधा साधा उसके यहां विधि निषेध रहित पूर्ण स्वतंत्रता जब मरण के बाद मिलता है उसी का नाम मोक्ष शरीर मरण में मोक्ष शरीर का मरना ही उसके मत में मोक्ष कि जब तक तो शरीर जिंदा है विधि निषेध रहेगा जब तक बच्चे हैं माँ बाप विधि निषेध करते रहेंगे शादी हो गई तो पत्नी है। और अन्य रिश्तेदार बहुत सारे हो जाते हैं ना वो सब विधि निषेध और करने लगेंगे, घर वाले तो है एक और परिवार जुट गया वो भी विधि निषेध करेगा है और बुढ़ापे होने के बाद और आ जाएंगे बेटे के पत्नियां बहुए आ जाएंगे वो भी परिवार वाले जुड़ गए एक से कितने परिवार और और और नियंत्रण बढ़ते जाता है आदि परेशान हो पर जाए इसलिए कदम मर जाए सब एक दिन इसलिए छूट गया खत्म न कोई रोकने वाला न टोकने तो वाला शरीर का मरण ही हो गया अंगन आलिंगनम में व स्वर्ग कंठक वेगनमे वर् पत्नी का आलिंगन कर लिया स्त्री का आलिंगन करना है यही स्वर्ग कंठकादि जो जाए चुप जावे उसी का नाम नर्क है। नरक मोक्ष की परिभाषा सीधा सारे भौतिकवादी भौतिकवादी यही चाहते हैं। का आधार है। उसके बाद आता है जैन दर्शन जैन दर्शन नास्तिकों के मत में मोक्ष उनका है कहना है जैसे पिंजरा नष्ट हो गया पिंजरा नष्ट हो जाए पक्षी खुशी से उड़ते जा दो जितना ऊंचा उड़ सकता उड़ते जाए खुशी से उसी प्रकार से सगल पाप की वजह से भारी होकर जीव यहां पड़ा हुआ है पापों से भारी होकर यहाँ सारे पाप नष्ट हो जाएं, अष्टविध कर्म का विधान किए हैं जैन लोग उन अष्टविद कर्मों का अनुष्ठान करने से आपका पाप सब नष्ट हो जाएगा पुण्य के वजह से आपका आत्मा बहुत हल्का हो जाएगा इतना हल्का कि शरीर से अलग हो जाएगा मर जाएगा शरीर और आत्मा उड़ जाएगा उड़ते उड़ते उड़ते उड़ते उड़ते, उड़ते, उड़ते, उड़ते एक, एक लोकाश मानते ऊपर एकदम वहां पहुंच जाएगा वहां चौबीस तीर्थ बैठे हैं अंतिम ज्ञान उपदेश देकर उसका मोक्ष आ, तो अलग अलग नाम नामकरण देते अलग अलग संप्रदाय तो संप्रदाय अस्ट गर्म रूप बंधन का तपादी के द्वारा एकमात्र आत्माकार समाधि के द्वारा मानव आपने ध्वंस कर लिया सुखई ग्रुप निरावरण रूपा आत्मा अब इतना स्वतंत्र इतना हल्का हो जाता है जैसे शरीर पर पिंजरा नष्ट हो गया तो यहां से उड़ते उड़ते उड़ते ऊर्ध्वगमन करता है ऐसे एक अलौकिक आकाश उस अलौकिक आकाश में वह पहुंचकर मुक्त हो जाता है ऐसे जैन दर्शन का सिद्धांत उस आए थे आता जाता कुछ नहीं सर्वं सर्वशून्य बौद्ध शून्यवादी माध्यमिक बौद्ध कहता है सर्वशून्य समस्त जगत शून्य इसे जगत की सब रूप में जो प्रती होती है वह केवल भ्रांति है बस ये निवृत्त हो जाए, हम जो घटो अस्थि ये बात खत्म हो जाए और एक दिमाग में आ जाए घटम शून्यम तो समझो आपको मुक्ति हो गई जब घट शून्य हो गया घरों में शून्यम हो जाए भाई एक अस्तित्व खत्म हो जाए लेकिन अस्थि खत्म नहीं होता है ना शरीर भी अस्थि इंद्रिया अस्ति, सब अस्थि ही पकड़ रखे हैं हम लोगों ने। इस लोग ठीक उल्टा कर दो आप तो मुक्ति हो जाएगा अस्थि के कारण से ही अहंता ममता आ गया अस्ति से तो असमी है प्रथम पुरुष है असमी उत्तम पुरुष है और अशमी आ गया तो ममा आ ही जाता है इदम के साथ जोड़ लेता है इदम आम के चक्कर सब सब कारण सी है। का जा मिटा दो, बोलो सर कुछ कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं घंटा कुछ कुछ कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। वेदांत वेतिका कहो, नीतिका कहो और नीति काता क्या वह नेतिका ने अस्तित्व उपलब्ध भी कहा उसने लेकिन अस्ति अहम लो आपकी निष्ठा बन जाए कोई भी वस्तु सत्य नहीं है सकल प्रकार का वस्तु शून्य रूपयी है या आत्मा भी शून्य रूपयी है ऐसा तब तक तो ज्ञान का निश्चय जब हो जाता है शून्य की भावना कि जब प्राप्ति होना ही इनकी यहां मोक्ष है थोड़ा कर कहते नहीं ऐसा कैसे कैसे बोलूंगा खुद उनके ये विज्ञानवादी योगाचार बौद्ध मत कहता है मोक्ष ऐसा नहीं इसके मतलब दो विज्ञान की धारा माना उन्होंने आले विज्ञान निचली धारा है और दूसरे तो प्रवृत्ति विज्ञान जागृत स्वप्न सुशक्ति की व्यवस्था है निरंतर चल रहा है जागरतिक जागरत और है क्या जीना मरना भी यही हो रहा है वो जागृत में मरेगा या स्वप्न में मरेगा या सुश्रुप में मरेगा तीन में तो मृत्यु होती किसी की भी या तो जगह घूमते फिरते खाते पीते स्थान पड़े पड़े जैसा भी मर जाएगा या स्वप्न देखते देखते हाथ पे दे लग घबरा जाता स्वप्न में उठाई सुब मर जाएगा और फिर जब मरेगा तो उत्तर काल में होना है फिर जन्म फिर सब तो चलेगी इसे जागृत स्वप्न सु की प्रवृत्ति विज्ञान धारा के सिवा और कुछ नहीं संसार कहता है विज्ञान वादी और ये जो प्रवृत्ति विज्ञान के साथ आपका संबंध समाप्त हो और अपने आले विज्ञान धारा अहम अहम अहम हम जो धारा चल रही है पीछे पीछे पीछे पीछे उस धारा के साथ अपने आप को तादाद करके स्थिर हो जाओ इसी का नाम मोक्ष है विज्ञानवादियों के सिद्धांत मनाले आर्य विज्ञान धारा ही मैं हूं आर प्रवृति विज्ञान धारा सब मेरा दृश्य है और यह भ्रांति है समृद्धि रूपा है उनकी भाषा में वेदांत की भाषा मायात्मक है मिथ्या माया है।, है और वो समृत्तियात्मक कहते हैं इसलिए आद्यक है यह सत्य नहीं है अत उससे अपने आप विरक्त होकर आप अलग हो जाओगे तो अपना आलय विज्ञान धारा में स्थिति बन जाएगी जब तो केवल आलय विज्ञान की जो धारा चलती रहती है उसी का नाम वो मोक्ष मारते थोड़ा उसे ऊपर उठते हैं शाक्त दर्शन वाले शाक्त दर्शन शाक्त दर्शन वालों का कहना है भगवान की जो भगवत्ता है वह अभी शक्ति के महात्म्य शक्त हुए स्वयं आचार्य शंकर सौंदर लहर का पहला श्लोक में कहते हैं शिव शक्तियायुक्त यदि प्रभवितुम शिव जब शिव शक्ति से युक्त होता है तभी सक्त भवति प्रभवी तुम सख्त होकर के प्रभाव डालने में संसार की सृष्टि स्थिति लय करने में समर्थ हो जाता है इसे इस भगवान की भगवत्ता के मूलभूत कारण क्या है एक आद्याशक्ति या पराशक्ति जिसका राज राजेश्वरी क्या जननी आदि अनेक शब्दों से कहा जाता है आनंद रूपिणी है वो आनंद रूप है उस आनंद रूप आत्मक अंक में उसके अंक में स्थिति प्राप्त कर लेना शिव पर्यंक निलयाम रूपी पर्यंक पर बैठी हुई है वो। पर्यंक मैंने खाट जैसे खाठ शिवजी लेते हुए रहते कई फोटो आप देखेंगे देवियों का शिवजी हुए हैं बैठी हुई बैठे शिव पर शिवा अवा शक्ति से हम प्रे सारा जगत चल रहा है और जब हम उल्टा हो जाएंगे शिव पर्यंक नील लिया शक्ति हो गई है ना जिसके जगत चल रहा है हम शक्त निलया हो जाएंगे शक्ति का अंक वह उसका कोख उसका जो क्या बोलते हैं लैप बोलते हैं ना अंग्रेजी गोदी में उसकी गोदी में प्रवेश कर जाना आनंद रूपी गोदी में प्रवेश कर जाना यही शार्क सिद्धांत में मोक्ष है आनंद रूपिणी शक्ति और हम जो देख रहे हैं अभी रजो रूपी शक्ति, शक्ति को देख रहे हैं तमोरूपी शक्ति को देख रहे हैं शत्रुपा शक्ति को देख रहे हैं सात्विकी राजी तामसी शक्ति कई व्यवहार देख रहे हैं संस्थान आनंद रूपनी शक्ति को तो स्पर्श भी नहीं करते जो साधना से शक्ति की उपासना से शक्ति की कृपा से शक्ति जो हमें स्वीकार कर लेगी उसके हमें आनंद भी गोद प्राप्त हो जाता है जब उसी का नाम मोक्ष मानते हैं, ठीक उल्टा जाते हैं शैव दर्शक ये जानकर उसके पास ले रहा हूं शाक्ति के बाद शैव बनो शैव में मोक्ष कहते हैं भाई जीव जो आत्मा है वह शिवत्व को प्राप्त कर ले शिव में भी परशिव है सदाशिव है सांब शिव है अनेक स्तर मानते हैं निर्गुण निराकार है सगुण साकार है ना सगुण सह, निराकार सगुण साकार स्थूल सूक्ष्म साकार स्थूल अनेक सीढ़ी बनाने के अनेक प्रकार शिव मानना पड़ता है शक्ति भी वैसी पराशक्ति सब अलग अलग मानते हैं वहां शिव जीव और शिव की ऐक्यता की प्राप्ति इसी का ना शैव दर्शन में मोक्ष है मुख्य जो शैव दर्शन है अब अंतर भेद अब देखेंगे के करके जीवात्मा पार्शुपत अलग है जीव पशु है उसका पति शिव है तो पार्शुपत शैव अलग है ये शुद्ध शैव दर्शन की बात कर रहे वीर शैव भी नहीं वीर शैव दर्शन अलग है सब अलग अलग मानते हैं इनमें हम शुद्ध शैव दर्शन को ले रहे हैं तो कश्मीरी शैव माना जाता था पहले कश्मीर में प्रसिद्धि कश्मीरी शैव सिद्धांत भी कहा जाता है इसको इनके आगे जीव ब्रह्म ब्रह्मत्व जैसे वेदांती कहता है जीव शिव शिव को नाम की लड़ाई है शिव और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं शिव भी निर्गुण निर्गुण रहता है ब्रह्म के लक्षण शिव के लक्षण कहीं कोई अंतर तो है ही नहीं जीव शिव में लीन होता है कहते तो गड़बड़ता वेदांत अलग हो जाती है नहीं शुद्ध शैव जो होता है ऐसा नहीं करते वो लोग ऐसे बाकी लोग ऐसे करते हैं ये कहते हैं कि नहीं शिव और जीव की ऐक्यत्व का नाम ही मोक्ष है है पर ये शिव वो नाम रख ब्रह्म नाम रख है है। नाम रख इतना ही की झगड़ा है सिद्धांत तो एक ही है शुद्ध शैव में और वेदांत उसके बाद लेंगे इसीलिए रसेश्वर शैव रसेश्वर दर्शन इनके अंदर पारा जो शिव का वीर है वो पारा है शिव तत्व है उसका पुरुष तत्व है शिव तत्व शक्ति तत्व स्त्री तत्व है स्त्री का जो रज है वो वह कहते हैं अभ्रक एक होता है आप लोग नहीं देखें मालूम नहीं लाल लाल मिट्टी का ढेला होता है चमचम चमचम कर रहता उसमें इसकी देवी का मूर्ति बनाते हैं लोग अभ्रक का भस्म बनता है पेट के सकल रोगों का सबसे बढ़िया दवाई अब्रत का भस्म सौ फुटी दस फुटी शत फुटी सहस्र फुटी होती है अलग प्रक्रिया है उसको भस्म बनाने का पहाड़ पहाड़ बहुत बड़ा है मिलते हैं साइड में उसकी देवी का अब्रक क्या है स्त्री का रज पार्वती का रज है। और शिव का वीर्य पारा है इस लोक में पारा जो है शिव तत्व का वीर माना गया और अब्रक को शक्ति तत्व का रज माना शिव शक्ति को एक साथ जो पूजा करने वाले लोग क्या करते हैं पारे का शिवलिंग और अब्रक का देवी बनाकर के पूजा करते है। तो है, करने वाले। तो भी हैं और झटपट सिद्धिया प्राप्त हो जाती है बहुत जल्दी मिलती है ऐसा योग बहुत मुश्किल है पारे का शिवलिंग बनाना कठिन है अठारह संस्कार करनी पड़ती है पारे को अठारह संस्कार करके लिंग बनाना कठिन टीन। टीन को गला के करके बनाओ तो फटफट में बन बना लो पारे का शिवलिंग तो और अब्रक की देवी को मूर्ति बनाना बड़ा कठिन ऐसी चीज है थोड़ा सा भी आपका हाथ को धक्का भी लग जाएगा ना टूट जाएगा क्रैप हो जाएगा परत समझते लेर लेर लेर लेर जैसे होता है वो छीट के बन गया जैसे स्लेट नहीं होते है। वैसे स्लेट तो हार्ड में होता है ना ये तो बिल्कुल ही कॉमन है तो इसलिए वो क्या होता है बहुत हिसाब से कलाकार को जो है ना बहुत हिसाब से करना पड़ता है नहीं तो मूर्ति खंडित हो जाएगी मनवाए थे तो वा... क्या वो हाथ टूट गया दोनों हाथ अलग हो गए देवी का फिर उन्होंने क्या किया गोंद गोंद ला फिर क्या वो भी टूट गया तो नट बोल्ट लगा दिया <laughs> नट बढ़ क्या मूर्ति है इसको पूजा करके क्या होगा तेरे भी हाथों तो नटमोट लग जाएंगे अरे देवी के हाथों तो नट बोट लगा दिए तुमने खंडित कर इतना कठिन है वो लाते लाते टूट गया बनते हुए तो एक दाते टूटा आते दोनों पैर पे गए एक भी छा चारों अलग अलग हो गए थे दोनों हाथ दोनों पैर इतना कॉमन बहुत संभाल के उसको बनाना पड़ता है उसकी पूजा पाठ भी से करना पड़ता है थोड़ा सा धक्का लगे तो गया पारे का को एक बार बन गया टूट और वज्रवत हो जाता है जो पारा है उसके अनेक प्रकार से संस्कार करके पारे का भस्म बना लेना पड़ता है और उस भस्म को पचाओ और जो वज्रोली होता है उसका अभ्यास करना पड़ता है और लिंग से पारे को खींचना पड़ता है और उस पारे को लिंग से खींच के पेट तक लाके पेट में उसको हाजम करना है कच्चा पारा को यह सब प्रक्रिया प्राणायाम प्राणायाम और बहुत कुछ और खिंचना पड़ता है ऐसे करने से क्या होता है वो पारा जो अंदर में भस्म होता है इस प्रकार से वो पारा आपके शरीर के अंदर जो वीर है उसको ओज रूप में परिणत कर देगा और वह ओज आप जब ब्रह्म नाड़ी से ऊपर ले जाएंगे तो कुंडली जागरण कर शिव तरफ से मिल जाता है शिव शक्ति की ऐक्यता हो जाती है कुंडली शक्ति जा, आपको पूर्ण ज्ञान पूर्ण शिव रूपता, सर्वज्ञता आदि सब कुछ मिल जाएगा और आपके शरीर दिव्य शरीर हो जाता है उस स्थिति को कहते हैं वो लोग मोक्ष जितना भी दिव्य हो जाए शरीर एक दिन तो मरना है ही अमर शरीर तो होता ही नहीं है इन पार के पान करने से जरा मरण रही तो कह देते हैं आम आदमी मृत्यु की अपेक्षा से सत्तर अस्सी साल जिएगा आम आदमी वो से पांच साल जी जाएगा ऐसा दिव्य शरीर उसकी हो जाती है इसे लोग कहते हो तो मरा ही नहीं अभी मेरे दादा के चमन से ऐसे ही दे रहा उनको कई जगह से प्रचार करते हैं लोग लेकिन ऐसा दिव्य शरीर पारे के माध्यम से बनाया जा सकता है और गोस्त शरीर की स्थिति को लेकर रहे जीवन मुक्त है और ऐसे जब नष्ट हो जाता है शिवरूपता को प्राप्त हो जाता है उसका नाम मोक्ष विधेयक ऐसे रसेश्वर दर्शन वाले रसेश्वरवादी रस पारक उसी को ईश्वरत्व भाव को, को प्राप्त करना रस रूपी साधन से ईश्वर भाव को प्राप्त करना इसका नाम रसेश्वर था इस दर्शन का नाम ही रसेश्वर दर्शन करता तो उनके सिद्धांत में मोक्ष मानते भी शरीर का ही स्वरूप है इनका साधन अलग है वो साधन पूजा पाठ वगैरह था शैव दर्शन में कर्म साधन सब कुछ भक्ति वगैरह है यहां पारे को इस्तेमाल करना है और अभ्रक को इस्तेमाल करना है पारा और अभ्रक का संयोग के माध्यम से एक विलक्षण साधन से मुक्ति को प्राप्त करते हैं इस रशेश्वर दर्शन के बाद आता है पाशुपत दर्शन भौतिक वैसे दर्शन में चिंतन चलता है उसी बारे फिर शैवों को लेंगी शवों के बाद में व्याकरण को ले शाक्त लिया शाख के बाद शैव शव के बाद हम लेंगे व्याकरण व्याकरण के हृण्य गर्भ हिरण्य के बाद में शाह के दर्शन योग आदि क्रम से हम ऊपर उठेंगे वेदांत जाएंगे अंत में वर्तमान वाले में आ जाएंगे, जानकर के न्याय और वैश्विक स्वामी जी सबका मत करना सिद्ध क्या करना चाहते है भाई सिद्ध कुछ करना है नहीं सिद्ध करना होता तो शाखार्थ हो जाता आपको क्या बता रहे हैं? कौन क्या मानता है और आपको किस में रुचि है उसमें आगे बढ़िए भाई तो दिग्दर्शन कराना अपना काम है बाकी किस साधन को अपनाएंगे वो आपका काम है आपको जिसमें रुचि है अनेक जन्म संस्कार के अनुसार आपको इनमें में, में रुचि आएगी हमको ऐसा मोक्ष चाहिए तो उसमें चले जाओ भाई तो आजकल एडवर्टाइजमेंट के जमाने में हो क्या रहा है तो हो रहा है विभिन्न प्रकार के आइटम हमको टीवी में दिखा रहे हैं पुस्तकों में छप जाता है एडवर्टाइज अखबारों में छपती है हमारे होटल में सुविधा हमारा वो सुविधा है अब जिस जैसी सुविधा चाहिए उसमें होटल में आप जाओगे अब कोई सुविधा नहीं चाहिए धर्मशाला में चले जाओ तुम खटमल मच्छर पड़े रहो तो आपकी मर्जी है ना साधन बता दिया कि यहाँ पर ऋषिकेश में काली क्रम धर्मशाला भी है होटल गंगा किनारे भी होटल आनंदा भी है पच्चीस हजार रुपए एक दिन का किराया वहां है हाँ एक दिन की किराया होटल आनंदा में जाओ ऊपर, में, में पड़ता और होटल गंगा छह हजार रुपये का है होटल गंगा साढ़े तीन हजार रुपए का है आठ सौ रुपए का जो होटल बसे रहे होटल नटराज में जाओ डेढ़ हजार की है कहां से तो सब पैसा आपको बचे फ्री में चाहिए हाँ काली धर्मशाला में फ्री भी है पच्चीस तक का भी है मर्जी तुम्हारी फिर कैसा आपको भोग चाहते हैं वैसे साधन बने हुए हैं यहां पर मोक्ष भी इसी प्रकार से बता दिया जिस प्रकार का सुख आनंद वगैरह आप अनुभव करना चाह रहे हैं उस साधन को अपनाइए इसलिए मोक्षों का वर्णन करने से लाभ होता है जिस प्रकार के मोक्ष चाह रहे हैं फिर उस दर्शन की साधन को हम अपनाएंगे आपकी रुचि किसमें है आपके संस्कार वासन किस तरह की है उसी तरफ जाओ इसलिए सब बताया जाता है साधनों को दर्शनों को पढ़ाया भी इसलिए जाता है ऐसे भी हम लोगों का लक्ष्य एक होता है भाई हम लोग जो वेदांत के हिसाब से ले जाने के लिए सब हम कन्वे कर रहे हैं कि हम लोग वेदांति है वो भी है, वो मोक्ष हम लोग का अभिष्ट मोक्ष है इसलिए उसके अंदर हम लोग लगा लेते हैं और उसके लिए दृष्टिकोण तो से भी उसको पढ़ते भी हैं इन चीजों को उसमें क्या लाभ मिलेगा नहीं लाभ मिलेगा उसको हम नहीं पढ़ेंगे इन चीजों का लाभ मिलता है इसको हम हैं दर्शनों को आस्तिक दर्शन को पढ़ते ज्यादा क्यों पढ़ जाए? नास्तिक दर्शन क्यों नहीं पढ़ते कोई ग्रंथ योग आपका पढ़ाया जा रहा है आपका जैन बहुत दर्शन नहीं पढ़ाया जा रहा है ना क्यों उनसे को क्योंकि है नहीं? जितना जरूरत है उतना तो इन्हीं दर्शनों की चर्चा का पीछे मिल जाता है बौद्ध दादी सभी का विचार तो आलोक ग्रंथ को इसलिए पढ़ने के समय लगाने की जरूरत नहीं पार्श्व दर्शन में क्या है पार्शुपत शास्त्र भीतर तो पूजना अर्चना आदि अनेक बता दिया दिए पंचविधियां पांच विधि मानी गई है पंच योग है उनके यहां उस विधि के द्वारा अनुष्ठान करके जीव रूपा पशु अपने बंधन रूपे पांश को तोड़ लेता है और पति रूपा शिव को प्राप्त कर लेता है ऐसे पुनरावृत्ति रहित पशुपति के सामिप्यता की प्राप्ति है शिव नहीं हो जाता शिव के सदृश जैसा हो जाता है शिव में पूर्ण स्वतंत्रता है जगत कर्तृत्व है और आपके अंदर जगत कर्तृत्व नहीं रहेगा आप हमारी से कोई सृष्टि नहीं बना सकते सर्वज्ञता तो आ जाएगी उनका जैसा आपके अंदर सर्वशक्तिमत्ता भी आ जाएगी लेकिन सृष्टि कर्तृत्व नहीं आएगा सृष्टि संहार भी नहीं आएगा यह न्यूनता के साथ उसके समीप उसके जैसा हो गए आप लगभग ऐसे शिवत्व प्राप्ति का नाम मोक्ष मानते उसके बाद आई व्याकरण है व्याकरण का मोक्ष क्या है वो कहते हुए शब्द चार कोटि में होता है परा पश्चिम की मध्यमा वही खार स्तर में शब्द को हम लोग देखते हैं। खड़ी तो सब करी हैं। है वैखरी शब्द अनुभव कर ही रहे सर्वानुभव है वही शब्द उस वैक्री शब्द का जड़ में मध्यमा शब्द है जो नाभि के प्रदेश में लगभग रहता है और उस शब्द उत्पत्ति तो जो नाभि में हो रही है सूक्ष्म नावी स्तर पर उसको बहुत कम लोग देख पाते हैं। जानते हैं अनुभव कर नहीं पाते उसको अनुभव करना एक साधना है वो उससे वहां तक पहुंचा फिर मानस और बौद्धिक स्तर पर जो शब्द है और भी सूक्ष्मी तो और शुद्ध आत्मरूप ही माना उन्होंने पराश परा शब्द को आत्मा वो चेतन है वो उस शब्द रूपता को प्राप्त करना परा शब्द रूपता को प्राप्त करना ये चेतन शब्दा को प्राप्त करना यही उनके मत में व्याकरणों में मोक्ष है कोई परब्रह्म ब्रह्म उनके मत में परा नाम का जो वाणी है ये शब्द है सूक्ष्म है कोई उसका नाथ भी कहता है कोई कुछ कोई कुछ कोई शब्दों से कहेंगे तो वो जो परावाणी है पर ब्रह्मस्वरूप है चेतन रूप है उसको प्राप्त करना ही मोक्ष है और शब्द के ही निरंतर अभ्यास करते करते करते करते व्याकरण का आपको इस चीज की प्राप्ति हो सकती है अष्टाध्याय को रटिए रटते रटते रटते रटते उसका ध्यान करना शुरू कर दीजिए उस पर शब्द के प्रत्ये अक्षर उत्पत्ति व्युत्पत्ति उत्पत्ति पर ध्यान दीजिए जब तो ध्यान देने धीरे धीरे आप उसके सूक्ष्म मध्यमा बसंती तक भी पहुंच सकते हैं यानी अभ्यास करना जरूरी होता है अभ्यास अंतर्म शुद्धि होता जाएगा और आपके अंदर उस सूक्ष्म दर्शन का सामर्थ्य आ जाए वाक्यपदी ये ग्रंथ है श्री हर्षकृत वाक्यपदी व्याकरण का दार्शनिक जो विचार दार्शनिक विचार आत्मा क्या है पदार्थ क्या है कि तत्व कैसे मानना है प्रक्रिया पूरा वाक्यपति ग्रंथ मूलेगा वो इनका मोक्ष हो गया नौवाए हिरण्य गर्भवादी हिरण्य परंपरा वाले इनके मत में पंचाग्नि विद्या छांति प्रसाद में आप आता है पंचाग्नि विद्या उस पंचाग्नि विद्या की उपासना से आप अर्चिरा मार्ग से जाएंगे पुनरावृत्ति रहित ब्रह्मलोक में ब्रह्मा का उपदेश से स्वर्प ज्ञान को प्राप्त करके संस्थिति होने का नाम बहरण्य भाव प्रूप प्राप्ति का नाम ही मोक्ष है